गीता तत्वचिंतन चौहत्तरवा प्रवचन ध्यान योग का प्रसाद गीता अध्याय छः श्लोक अठारह से तेईस यदा विनियत चित्त आत्मन्यवावतिष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त तदा जिस समय अच्छी तरह से वस में किया हुआ चित्त समस्त कामनाओं से निष्प्रिय हो अपने में ही स्थित हो जाता है उस समय उस पुरुष को युक्त कहा जाता है दो पूर्णता की स्थिति में चित्त के तीन लक्षण पूर्व श्लोकों में योगी के लिए सावधानी बताई गई जब वह उक्त सावधानी का पालन करता हुआ ध्यान योग का अभ्यास करता है तो वह उसकी पूर्णता की ओर सही कदमों से आगे बढ़ता है प्रस्तुत श्लोक में यह बता रहे हैं कि वह पूर्णता की स्थिति क्या है तथा उसमें क्या होता है कहते हैं कि उस समय साधक का चित्त पहला अच्छी तरह से नियंत्रित हो जाता है दूसरा समस्त कामनाओं के प्रति वह स्पृहहीन हो जाता है और तीसरा अपने में ही स्थित हो जाता है विनियत का अर्थ है विशेष रूप से नियंत्रित चित्त सरोवर में वृत्तियों की लहरें सतत उठती रहती हैं जब इन लहरों का उठना बंद हो जाता है तो उस अवस्था को विनियंत्रित अवस्था कहते हैं अब सरोवर में लहरें दो कारणों से उठती हैं एक तो है बाहर का कारण और दूसरा भीतर का बाहर से कोई वस्तु आकर सरोवर में गिरी तो लहरों का उठना शुरू हो जाता है हम सरोवर को शांत देख रहे हैं इतने में हम एक कंकड़ उसमें फेंकते हैं तुरंत जल में लहरियां बन बनने लगती है यह बाहर का कारण है दूसरा भी कारण होता है अभी देखा जल एकदम शांत है कि अचानक एक बुलबुला नीचे से ऊपर जल की सतह पर आया और फूट गया बुलबले के फूटते ही लहरियां बनने शुरू हो गई इस दूसरे कारण को भीतरी कारण कहते हैं यहाँ बाहर से विक्षेप पैदा करने वाला कोई पदार्थ नहीं था बुलबुला भीतर से ही पैदा होता है इसी प्रकार चित्त सरोवर में भी वृत्ति लहरें दो कारणों से उठा करती है ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा अपने अपने विषयों का जो सेवन है वह चित्त की चंचलता का बाहरी कारण है पर जब बाहर से विषय भोगों का सेवन न हो और हम मन से उनका सेवन करते रहें तब जो चित्त की चंचलता होती है उसे भीतरी कहते हैं इसी को स्प्रिया भी कहा जाता है भले ही भौतिक और स्थूल रूप में भोगों का त्याग कर दिया जाए पर यदि उनके प्रति स्प्रिया बनी हुई है तो चित्त सरोवर क्षुब्ध होगी ही यह तो दिन प्रतिदिन का अनुभव है कि मनुष्य के सामने काम और क्रोध आदि के विषय नहीं हैं, पर उनकी स्मृति ही उसे उत्तेजित कर देती है यही स्प्रिया का रूप है